ओम गुरूर ब्रह्मा ओ गुरोर्ब्रह्म देवो गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षा परम ब्रह्म तस्मी श्रीगुरवी नम तस्मे श्रीगुरव नमः ये जीव है परमार्थता शुद्ध होने पर भी तो कलुषित क्यों हुआ परिचिन्ह क्यों हुआ और वो काली माँ को किस प्रकार हटाया जा सकता है उसको बताने के लिए आगे पांच पांचवा श्लोक है अज्ञानकलुषम जीवम ज्ञाभ्यासाधि निर्मलम ज्ञान स्वयं नश्ये जलम कद करेणुव अज्ञान कलुषम जीवं जीवम अज्ञान कलुषम ये जीव है अज्ञान से मलिन हो गया है इसका मतलब जीव पहले मलिन नहीं था जिस प्रकार जल पहले शुद्धता सलिलम एको को में बता रहे पहले जीव सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप होने के कारण जीव परमार्थता शुद्ध ही पहले किंतु अज्ञान रूप उपादि के कारण कलुषित हो गया तो अज्ञान से हाँ उपलक्षण अज्ञान का कार्य भी लेना शरीराधि में जो अहंता ममता करके मलिन सा प्रतीत होता मलिन नहीं है मलिन सा थोड़ा सा अहंता ममता आ जाता है उसके बाद शरीर को सब कुछ मान के बैठते हैं और यथार्थ बोलने पर भी उसको ग्रहण नहीं करते शरीर प्रदान हो जाता है इसी का नाम अध्यास है और शरीर और इंद्रिया आदि के धर्मों का भी आत्मा में आरोप कर देता है मैं गोरा हूँ मैं काला हूँ मुझे ऐसे क्यों कहा दिया मैं भयरा हूँ इंद्रियों का धर्म है और अपने को जनन जन्म और मरणशील वाला मान के बैठ जाता है मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ऐसा मान के बैठता है मैं अज्ञानी हूँ मैं करता हूँ भोगता ये मानता है कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा ये मेरे सारे ही परिवार बिछुड़ जाएंगे ऐसा ये जीव अपना अनुभव करता है इसी का नाम है कालुष्या इस काली का नाश निरंतर ज्ञानाभ्यास से हो सकता है इसलिए यहां बता रहे ज्ञाभ्याधि निर्मलम अच्छा उस ज्ञान का अभ्यास आप अपने आप नहीं कर सकते पहले साधना चतुष्टय संपन्न युक्त होकर सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा क्योंकि गीता में भी भगवान ने बता दिया तद विद्य प्रणिपातना पणिपृष्णे न सेवया अर्थात उसको जानो कैसा गुरु के पास जाओ उनकी सेवा करो उनका वचन सुनो जो भी वो कहेंगे आपके हित के लिए बताएंगे अनिष्ट के लिए कभी नहीं बताएंगे क्योंकि अनिष्ट से आपको ऊपर उठाना चाहते तो इसलिए जो गुरु के पास जाके वेदांत का श्रवण मनन निदिध्यासन तो उसी का ही अभ्यास है अभ्यास तो उस अभ्यास के द्वारा पूरोक्त जो कालिमा है वो निवृत्त हो सकती है केवल ज्ञान का अभ्यास ही उसको मिटा सकता है अन्यतः ही कालिमा है अभिमान को और भी बढ़ा देता है शरीर भाव के प्रति और भी तादाद में कर देता है ऐसा ज्ञानाभ्यास से ही निर्मल बनाने वाला ज्ञान अभ्यास से जीव को निर्मल बनाने वाला या ज्ञान ही है और कोई नहीं ही जो ज्ञान है और कोई नहीं ब्रह्माकार वृत्ति को ही ज्ञान कहा गया है दो वृत्ति बनती है एक सांसारिक वृत्ति है सकंड वृत्ति है वो दुख देने वाली एक अखंड वृत्ति बनती है ब्रह्माकार वृत्ति ये आपको दुख को मिटाने वाली तो उस ब्रह्माकार वृत्ति का नाम ही ज्ञान है और वृत्ति तो अंतकरण का परिणाम है तो ब्रह्माकार वृत्ति भी एक प्रकार अविद्या के अंतर्गत आ गई किंतु साव प्रदान होने के कारण पराविद्य माना जाता है उस वृत्ति का नाश कैसा होगा तो इसलिए यहां ग्रंथकार एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे है कथक रेणुवत जलम कथक कहते हैं फिटकी फिटकिरी उसका चूर्ण जैसा जल में मिट्टी है खूब गंदा है बारिश के समय है गंगा जल में बहुत मिट्टी आ रही हम लोग ऐसा करते थे तो गंगा जल लाया उसमें फिटकिरी चूर्ण डाल दिया घुमा दिया तो मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाएगी जल इतना शुद्ध होगा साथ में आपने डाला हुआ फिटकिरी चूर्ण भी नीचे बैठ गया दोनों मिट्टी को भी हटा दिया और स्वयं भी हट गया आता दूसरा एक दृष्टान्त है अन्यत्र बता दिया जैसे तवा कोई बहुत गराम हो गया बहुत उसको ठंडा करने के लिए आपने उसके ऊपर छींटा मार दिया जल का तवा भी ठंडा जल भी सूख गया वैसा ही ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है अंतकंड के वृत्ति अखंडाकार वृत्ति पहले उस अज्ञान को नष्ट करेंगे उसके बाद वो भी स्वयं नष्ट हो जाता तो स्वयं नष्ट होने के बाद केवल ब्रह्म ब्रह्म मात्र रहेगा वही मेरा स्वरूप है वही मैं हूँ इस प्रकार ज्ञान होने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है इसी से ही वो आनंद स्वरूप में स्थित होंगे इसलिए हाँ विचार की आवश्यकता है चिंतन की आवश्यकता है जितना जितना आप चिंतन बढ़ाएंगे विचार बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप ज्ञान के निकट होंगे और ज्ञान बोल तो अखंडाकार हो गया ज्ञान निवृत्त होगा इसलिए यहाँ बता रहे आत्मबोध का विचार भगवान भाष्यकार ओम शांति शांति शांति